भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार उपनिषद के विषय उपनिषद वेद के ज्ञान कांड के अंतर्गत है उपासना के लिए भी किसी किसी उपनिषद में उपदेश है किंतु वह ब्रह्म के व्यापक स्वरूप का परिचय देने के लिए है जैसा पहले कहा गया है उपनिषदों में बिना किसी क्रम के दार्शनिक विचार भरे हैं इन्हीं को मूल मानकर बाद के ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से दार्शनिक शास्त्र बनाए वादरायण सूत्रों का तो आधार साक्षात उपनिषद ही है प्रत्येक सूत्र एक एक उपनिषद वाक्य का संक्षिप्त रूप है यही कारण है कि वादरायण सूत्र वेदांत सूत्र तथा उसके आधार पर रचा गया शास्त्र वेदांत दर्शन कहलाता है और इसीलिए उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं शारवाद तथा बौद्ध दर्शन का भी मूल तत्व उपनिषदों में है उन्हीं के आधार पर अपने अपने दार्शनिक विचारों को विद्वानों ने पल्लवित किया इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है भिन्न भिन्न दर्शन ज्ञान के भिन्न भिन्न सोपान हैं और उपनिषद ज्ञान का भंडार है अतएव जितने प्रसिद्ध दर्शन हैं एवं अन्य भी जो बनाए जा सकते हैं सभी के मूल तत्व इन्हीं उपनिषदों में बिखरे हुए मिल सकते हैं उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्मा है संहिता के से लेकर आरण्यक पर्यत जो ब्रह्म आत्मा से भिन्न रूप में प्रतिपादित है वह उपनिषद में उससे अभिन्न माना गया है वास्तव में इन दोनों के अभिन्न होने से अर्थात दैवी तथा आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के एक होने से आत्मा के अतिरिक्त विश्व में अब और कोई सत पदार्थ ही नहीं रहा अब यह तत्वपूर्ण है अतएव दृष्टा और दृश्य दोनों में अब कोई भेद नहीं रहा आत्मन ही सर्वव्यापी है और विश्व के सभी पदार्थ इसी के गर्भ में विलीन हो जाते हैं इसमें बहिर्भूत कुछ भी नहीं है यही कारण है कि विषदारण उपनिषद ने कहा है सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो वनोमय प्राणमयचक्षुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय तेजोमयो तेजोमय कामयो काममय क्रोधमयो क्रोधमयो धर्ममयो धर्ममय सर्वमय इत्यादि इसी से यह स्पष्ट है कि संसार के जितने स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ हैं सभी आत्मा या ब्रह्म के ही रूप हैं। जितनी वस्तुएं संसार में हैं सभी का सार आत्मा ही है उपनिषदों में सबसे विशेष महत्व आत्मा को ही दिया गया है कारण यह है कि इसके समान प्रिय वस्तु दूसरी नहीं है इस प्रकार के ब्रह्म या आत्मा का लक्षण देना एक प्रकार से असंभव है तथापि ऋषियों ने अनेक प्रकार से इसके स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में किया है यही आत्मा या ब्रह्म प्राण अपान व्यान उदान इन वायुओं के रूप में हमारे शरीर की रक्षा करता है यही आत्मा है जो भूख प्यार शोक मोह जरा तथा मरण से हमारा उद्धार करता है इसी के ज्ञान से पुत्र की धन की तथा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति की इच्छा से विरक्त होकर मनुष्य या सन्यासी का जीवन व्यतीत करता है आत्मा पूर्ण और अखंड है यही कारण है कि सत्य छोटा बड़ा समीप दूर अंत बहि आदि सभी विरुद्ध धर्मों का यह आधार है इसके पूर्ण और अखंड होने के ही कारण समान या विरुद्ध धर्मों का इसमें कोई भी विचार नहीं हो सकता अतएव सभी दर्शन ने इसी परम तत्व को विभिन्न रूप में अपना अपना मूल मानकर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों की रचना की है वृद्धारण उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले क्षत्रियों में था और बाद को ब्राह्मणों ने इसे प्राप्त किया इससे यह स्पष्ट है कि कोई भी इस ब्रह्म को जान सकता है यदि वह सर्वथा अपनी तपस्या के अनुसार इसको पाने का अधिकारी है वस्तुतः यह आत्मा वेद के अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं होती और न अच्छी धारणा शक्ति के ही द्वारा साधक जिस आत्मा का वर्ण करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त की जा सकती है उसके प्रति आत्मा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति कर देती है यही उपनिषद में कहा गया है नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते नमे वयस वृणुते तेन लभ्य तस्त्मा वृणुते तनुस्वाम यह आत्मा न तो प्रवचन से न मेधा से और न बहुत अध्ययन से ही प्राप्त हो सकती है जिस किसी को यह वरण करती है उसे ही यह मिलती है उसे ही अपने शरीर का ही यह आत्मा वर्ण करती है यह परमात्मा का अपना ही अनुग्रह है परंतु आत्मा का ज्ञान अंतकरण की परिशुद्धि के ही द्वारा प्राप्त होता है